सचराचर की भावना का आदर करते हैं किसी को पीड़ा नहीं देते नारायण भी उन्हीं की भक्ति को आदर करते हैं उसे स्वीकारते हैं वो भक्ति की जिसमें ईश्वर की तो हम पूजा करते रहें, और उनके जीवों को सचराचर को भूल जाए तो वो भक्ति कभी भी प्रभु तक नहीं जाती जो जीव मात्र से प्यार करते हैं किसी को पीड़ा नहीं देते न मन से न वचन से न किसी प्रकार से आहत करते हैं भक्ति वे ही पाते हैं और यही हम गुरुकुल की इस वेद में कैसे बालक वेद में गुरु गुरुकुल में पढ़ते हैं किस प्रकार पढ़ाते हैं उनको हम उसी धारा में कि वे क्या हैं उनके रहस्य क्या हैं और गुरुकुल में किस प्रकार बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ते थे कहा कि जो अपनी जड़ों से कट गया वो कभी जिंदा नहीं रह सकता वो चाहे समाज हो देश हो जाति हो संस्कृति हो अथवा एक पेड़ सब नष्ट हो जाते हैं और हमने गुलामी के अंतरालों में अपनी जड़ें खोई हैं आज हम फिर उन्हीं को कुरेद रहे हैं ऋग्वेद का आरंभ करते हैं आज की ऋचा खोल लें जो आपने पीछे बोर्ड से ली है कह रहे हैं इमग्ने शरणि नींदो न इम ध्वा दुरात आपी ही पिता प्रमति भ्री मेर भ्री मेरस भ्री मेरस ऋषि कृण मरत्या आज की ऋषा है एक एक शब्द का आपने लिया है दोहरा ले उसको इमाम इस प्रकार अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ हे ब्रह्मच्वाला यहाँ अग्नि का अर्थ हमें बारंबार दोहराने की जरूरत नहीं हर देह में प्रज्वलित जो ब्रह्म अग्निया है जिनकी यज्ञों के द्वारा ही सचराचर में संपूर्ण सचराचर पुनः पुनः जीवंत हो उठता है हम मूलतः उन्हीं ब्रह्म अग्नियों की ओर प्रेरित हैं तथा उन्हीं का प्रतीक बाहर हवन में भी हमारे प्रज्वलित अग्नि है ये नैमितिक यज्ञ है और हम यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं जो हम अंतर में हमारी आत्मा में प्रज्वलित है तो कहा इमाम ने इस प्रकार ही आत्मा ही यज्ञ शरणी जो आपकी शरण में आए आपको अर्पित हुए जिन्होंने अपने आप को सत्य रूप में अपनी जड़ों को पहचाना कि हे यज्ञ आप ही हमारी रूट हैं हवाएं भले लहरा दें बरसात भले नहरा दें रोम रोम पुलकित कर दें सूरज की रश्मियों से झिलमिल हो जाएं लेकिन हे यज्ञ तुम नहीं हो तो जीवन का एक सांस एक क्षण भी तो नहीं है तो कहा इमाम एमामगरे इस सत्य को जानने के बाद शरणिम जो आपकी शरण में हो गए मीम ऋषो हो जो साधना में आप ही में अपने आप को मिटा गए और मृत्यु को नकार करना नकार कर मीम माने मृत्यु होता है मीम ऋषो हो तुम्हें ऋषा जो अपने आप को मृत्यु को नकारने के लिए भी नकार दिए अपने आप को आपको अर्पित कर दिया कि जीना क्या मरना क्या अब तो नारायण ना आप है हे यज्ञ आप ही सब कुछ है इम ध्वा नमम अध और इस आध्नम और इस प्रकार अपने आप को आत्मा में मिटाकर अमर हुए यम गाम दूर यम अर्थात मृत्यु का देवता भी उनसे दूर हटता चला गया दूर दूर तक मृत्यु उनके समीप अब नहीं आ सकती हे आत्मा ही यज्ञ जो आपको अर्पित हुए जिन्होंने अपने उद्गम खोजे जिन्होंने उत्पत्ति का कारण जाना जो बाहर नहीं भटके जो अंतर्मुखी हुए तो कहा आप ही आप ही पिता, और जो आप में व्याप्त हुए यज्ञ में आकर और ब्रह्म ज्ञान से वरद हुए जाना उन्होंने कि किस प्रकार वो आत्मा ही यज्ञ है और यज्ञ ही जो उत्पन्न करता है और जो यज्ञमय हो गए वे स्वयं जनक हुए पितामा ने उत्पन्न करने वाले जनक हुए उन्होंने सृष्टि के रहस्यों को पाया प्रमाति ही और देव सुमति को धारण करते हुए सौम्या नाम उस में विनम्र सत्य से अपने को परिभाषित करते हुए अश ऋ ऋषि और इस प्रकार भ्री माने धारण कर गए जो भ्रीमी भ्रीम धारण करना है जो धारण कर गए अश इस भांति यज्ञ में व्याप्त हुए क्रि मर्त आना ऐसे ऋषत्व को प्राप्त किए और जो आवागमन है जो मृत्यु है वे ही उसे परास्त कर पाए जीवन की पाठशाला में केवल वे ही उत्तीर्ण हुए बाकियों को जो फेल हुए उन्हें आवागमन को जाना पड़ा तो यहां वेद यह यज्ञ हमको अंतर्मुखी करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के ग्रंथ विश्व में कहीं नहीं थे और एक लंबी गुलामी और दास्ता के अंतरालों में आप जिन धर्मों के दासथा के अधीन हुए वो चाहे इस्लाम हो और या क्रिश्चियनिटी हो वहां केवल इतिहास ही धर्म था और वहां व्यक्ति पूजा है किसी प्रॉफिट के किसी मसीहा के पीछे जाने की बात है और लंबे समय से हम उन्हीं की नकल करते रहे तो हमने अपने शब्दों के अर्थ जीवन की राह सब कुछ खो दी हम उनके दर्शन में अपनी जड़ें खोजते रहे जबकि वहां केवल सोशल ऑर्डर है अपने को पढ़ने की बात नहीं है ये अद्भुत ग्रंथ सारे विश्व में केवल भारत संस्कृति के पास ही थे लेकिन दुर्भाग्य से जब उन्हीं की राह हम चल दिए तो हमने वेद भाष्य भी किए तो कुछ वैसा ही कर डाला जबकि एक एक शब्द आपके पास है कि आत्मा ही यज्ञ ही, ही प्रदीप जो तेरी शरण में आए वे ही नित्य स्वरूप पाए उन्होंने ही पाया ब्रह्म ज्ञान एक व्यक्ति है उसकी जेब में मिर्चे ही मिर्चें भरी है अब कोई उससे कहे किशमिश बांटो तो क्या वो बांट पाएगा जेब में मिर्चे मिर्चे बांटेगा तो उत्पत्ति किसके पास है वही तो दे पाएगा जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान है उत्पत्ति हमें वही तो देगा और वो हमारा अंतर आत्मा है हम सब में बैठा है बाहर ढूंढते हो ब्रह्म ज्ञान कहां पालो अरे जिनके पास उत्पन्न करने की सामर्थ्य ही नहीं जो अपने तन का एक कोष नहीं बना पाए उस व्यक्ति के पीछे तो तुम भागे और जो उसको भी बना रहा है तुमको सचराचर को बना रहा है जो नित्य सृष्टि कर रहा है जिसके पास सृष्टि का ज्ञान है तो ज्ञान तुम्हें कहां मिलेगा सोचो विचार करो वही यहां वेद कह रहा है यहां तो अति विनम्र है वो व्यक्ति पूजा में नहीं एक नित्य सत्य की पूजा में विश्वास करता है आत्मा की ही मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होती है क्योंकि जो नित्य स्वरूप है वो तो अजर अमर अविनाशी घट घटवासी आत्मा है उन्हें को हम श्री राम और कृष्ण के रूप में लीला कथाओं में ग्रहण करते हैं जिसने सत्य खोजने के लिए जो भीतर नहीं गया वो केवल परछाइयों के पीछे भागा और परछाइया तुम दस करोड़ भी इकट्ठी कर लो एक व्यक्ति नहीं बनता उसमें तो जीवन का दर्शन कहां से पाओगे इसलिए व्यक्ति पूजा नहीं आत्म पूजा की बात करो सबका का आराध्य सब में व्याप्त है तुम्हारे भीतर है तो कहा तम अगणे कि जो अंतर को अर्पित हो गए हे आत्मा हे यज्ञ हे उत्पत्ति दाता जो वही पाए सामीप्य तुम्हारा अमीम ऋषो जिन्होंने सारे संसार का परित्याग कर साधना हेतु स्वयं को आपको अर्पित किया उन्होंने जिन्होंने नकार दिया संपूर्ण वाह्य आसक्तियां आदि जिन्होंने सत्य को ही अंतिम रूप से स्वीकारा है ना और इस प्रकार जो अमर आत्मा है जिसकी यम गांव दूर रात जिसके पास मृत्यु आने का साहस भी नहीं कर सकते आपे ही पिता जिन्होंने सत्य रूप में उस जनक को जाना वे हुए जनक उन्होंने पाया ब्रह्म ज्ञान प्रमति ही सौम्या नाम और वही इन में ज्योतियों और यज्ञ का में होकर भ्रीमी इनको धारण करते हुए अश्य इस प्रकार ऋषत्व को अमर अवस्था को प्राप्त हुए है और नष्ट करके मर्त्याम मरणशील आवागमन की राहों का परित्याग करते वे ही अनंत को उपाय आप किसी भिखमंगे के पास जाके कहें ये दाता मुझे दस करोड़ रुपए दे दे अरे उसके पास है ही नहीं तो तुम्हें देगा कहां से जो कर रहा है निरंतर सामने दिख रहा है वो घटघटवासी आत्मा है जो निरंतर भस्मी को में पेड़ों में तथा अनुकुष्ठ सभी जीवधारियों के शरीर में यथा संतति में रक्त में मांस में ज्योति में जीवन के अगले क्षण में निरंतर उत्पन्न कर रहा है तो जो निरंतर सृष्टि कर रहा है उससे दूर भाग करके हम कौन सा ब्रह्म ज्ञान पा लेंगे? और कोई क्या पाएगा परंतु आज भी इतने ऋषि और वेद पढ़ने के बाद क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर पाए झूठे दम्भ जीते मैं करूंगा तो ये होगा मैंने किया तो ये हुआ मेरे द्वारा इस प्रकार ये हुआ अजी हम ना होते तो उनका काम थोड़े ना होता झूठे दम्भ और मिथ्या और उसी के बोझ के नीचे दब गया मेरा अपना अंतर आत्मा और दम्भ मन को दशानन रावण बना गया अब कैसे पढ़ेंगे हम अपने आप को और कैसे उस सत्य के करीब होंगे वो सत्य जो आज भी सांस है धड़कन है जीवन का प्रत्येक क्षण है वो सत्य जो मुझे आत्मा से प्राप्त हो रहा है और इसी को ब्रह्म सूत्र खोल लो कहा मुक्तोपिप्य व्यपदेशात कि मुक्त मुक्ति मुक्ता मौत तथा श्रीमाने उत्पत्ति मृत्यु मुक्ति और उत्पत्ति के रहस्य जिसके पास है वो उसी को हमने स्व अर्थात आत्मा कहा है अब स्व से ही एक शब्द बना है स्वयं तो स्वयं से आप अर्थ लगा लेते हो मैं ये लक्ष्यार्थ है लेकिन यहां ब्रह्म सूत्र कह रहे हैं स्व माने आत्मा आत्मा ही जगत की उत्पत्ति करने वाला है आत्मा को ही हमने यज्ञ कहा है आत्मा ही उत्पत्ति जाता है आत्मा के द्वारा ही हम जीवंत प्रकट और प्रत्येक सांस पाते हैं और वो हमारे भीतर है व्यक्ति उसको इसी को अंतिम रूप से स्वीकारना चाहिए ये कहना कि स्वमान्य मैं है जो करता हूँ मैं करता हूँ अथवा हाँ जो कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है ये अज्ञान है जो आत्मा है वही सत्य है और उसी आत्मा का हमें अनुसरण करना है ये पहले सूत्र के साथ जुड़ा हुआ सूत्र है है ना कंटिन्यूटी में चलते हैं जब पहले भी कहा था कि स्वशब्द का अर्थ आत्मा से है आत्मा जो घटघटवासी है और जिन्होंने सत्य नहीं स्वीकारा अब देखिए मैं आप सबको आपके वाहे अडंबर से जानता हूँ ये शर्मा जी हैं ये अमोक हैं ये ये सब हैं हम सबको नाम से भी जानते हैं परंतु क्या ये सच नहीं है कि अगर इनमें आत्मा ना रहे तो यहाँ ना कोई शर्मा जी है ना यहाँ कोई वर्मा जी है या कोई, कोई भी नहीं है तो ये सत्य है कि उसकी पहचान हम वाह्य आडंबर से करते हैं परंतु उसमें जो सूक्ष्म निहित सत्य है वो ये है कि उसके भीतर एक आत्मा है जिसके कारण यह आडंबर है और जीव की पहचान उसकी आत्मा से है आत्मा नहीं तो जीवात्मा के पास शरीर भी नहीं और शरीर नहीं तो उसका परिचय कहा आप सबको बाई नेम जानते हो बाई फेस पहचानते हो लेकिन इस वाहे अडंबर को बनाने वाला आत्मा है जीव के हित में इस घर को भी उसी ने बनाया और भौतिक जगत में वो नये रूप नाते रिश्तों के द्वारा ही जाना जाता है अपने कार व्यापार के द्वारा ये सत्य है परंतु तो इसका जो निहित सत्य इतना है कि यदि कि जीव की पहचान उसकी आत्मा से है और जो आत्मा से अपनी पहचान खोते हैं वही वाहे एडंबर को ही सब कुछ मान लेते हैं तो उनका स्वा जो है वो जो उनका जो स्वयं है वो शरीर भर रह जाता है और आत्मा का उसमें भाव नहीं रहता है ये असत्य है ये कहना कि शरीर ही से ही मेरी पहचान होती है अथवा नाम से मैं जाना चाहता हूं यह भी सच नहीं है जब कोई व्यक्ति हत्या करने लगते हैं तो बोले हत्यारा फैलाना आ रहा है जो कोई चोरी करने लगते हैं तो उसके नाम के आगे चोर संज्ञा और लग जाती है तो इसलिए यह कहो कि केवल शरीर और वाय आडंबर यही मेरा रूप है तो ऐसा नहीं है वाय आडंबर में भी बहुत से रूप हैं। पाखंड करने वाले को कहते हैं अमु पाखंडी आ रहा है उसके साथ विशेषण तो मतलब तो नहीं कि वो मिस्टर पाखंडी ही है या वो चोर है चोर चोरी से तो पैदा नहीं हुआ पैदा तो वह आत्मा से हुआ है जीवित भी वो आत्मा से है जीवन के क्षण भी उसी से पाता है तो यह कहना कि मेरा रूप कभी बदलता नहीं हर क्षण बदलता है बाहर के कोई भी आडंबर पहचान जो है वो परिवर्तनी है जब बच्चा था तो मुझे बालक कहते थे युवा हुआ तो कहने उसको युवक हो गया अब उसका रूप बदला प्रौढ़ हुआ तो वो उस प्रौढ़ता के रूप में जाना जाने लगा और जब वो वृद्ध हुआ तो वो बूढ़ा के पहचाना जाने लगा मरा। तो मृतक के रूप में नाम संज्ञा उसके आगे जुड़े तो बाहर के जितने ये जो स्वरूप हैं ये परिवर्तनीय है ये क्षण भंगुर जगत के ये और भी जल्दी बदलने वाले हैं ये भाव के साथ बदलते हैं और वाह्य जगत भाव जगत है भाव मिटे संबंध मिटे भाव गए रूप गए बड़ी अच्छी दोस्ती है एक से आपके किसी कारण मन में संदेह आए अब आप एक दूसरे के भयंकर शत्रु हो भाव बदले रूप बदल गए अब आप जब भी उसको देखते हो तो आपको लगता है ये मेरा शत्रु है मेरा दुश्मन हत्या और कहा मन तड़पता था उसके लिए कि कब आएगा वो तो जब भाव जगत है तो भले ही हम अपना परिचय वाह्य अडंबर से लेते हों, सत्य जगत में आत्मा ही हम सबका परिचय है आत्मा है तो जीवात्मा और ये शरीर है आत्मा नहीं है तो ना देह है और ना जीवात्मा है इस प्रकार दोनों सूत्र में और ऋषा में हमने पढ़ा कि जो अपने करीब ना हुए वो उसके करीब क्या होंगे जो अपने करीब नहीं हुए वो कभी भी भगवान के करीब हो ही नहीं सकते इसलिए बड़ी ईमानदारी से जीवन के सत्य को पढ़ना चाहिए और सृष्टि का ज्ञान कौन देगा हमें उस अमर ज्ञान से कौन वरद कर सकता है कि जो निरंतर कर रहा है सामने कर रहा है हर में कर रहा है जो उत्पत्ति के हर क्षण को बनाने वाला है वही तो हमको इसका ज्ञान को भी दे सकता है तो आप ही पिता तो वो जो यज्ञ है जो निरंतर यज्ञों द्वारा हमें उत्पन्न कर रहा है परमति उसी में व्याप्त होकर सृष्टि के ज्ञान को पाना संभव है असुर बाहर तप करते चाहता है मुझे मोक्ष दे दो तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं दे सकता पूछो देवता क्यों हमारे? क्योंकि देवता वेद के इस रहस्य को जानते हैं कि भीख में अमृत नहीं मिला करता अपनी आत्मा को जब हम अर्पित होंगे पूर्ण रूपेण उसकी शरण में जाएंगे तभी हम जान पाएंगे तो इसीलिए क्योंकि जगत को भाव जगत को भाव में जीना होता है और अंतर जगत को तब में साधना होता है अपनी आत्मा में व्याप्त होता है इसीलिए सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति कोई भी ऋषि अलग कोई संप्रदाय नहीं बनाता है जब जाना सबको भीतर है तो संप्रदायों की बात करे कौन ये तो भटकाने वाली बात है ये तो प्रेतों की कहानी है तो वो हमको हमारे भीतर की राह दिखाते हैं उसी को हम लीला कथाओं में सिद्ध करते हैं गीता में भी भगवान ने कहा निमित मात्र भव सव्य साची हे अर्जुन ये निमित जगत है तो तू भी निमित मात्र हो करके मेरा निमित्त होके कर्म को करे अब आपको हर ऋषा ने कहा कि निमित होके कर्म करो तो आप में से बहुतों ने कहा कि स्वामी जी हमारा स्वभाव ही नहीं किसी के निमित्त होके काम करने का हमने कहा यहां झूठ बोल रहे हो निमित्त के अतिरिक्त तो तुमने कभी कोई कर्म नहीं किया तुमने क्रोध के निमित्त कर्म किए तुमने लोभ के निमित्त होकर कर्म किए तुमने मैं और मेरों की के निमित्त होकर कर्म किए विषयों के निमित्त होकर के तुमने कर्म किए तो हर जगह तो तुम निमित होके ही तो कर्म कर रहे थे यदि गीता में भगवान ने कहा कि निमित मात्र भव सव्य तो क्या गलत कहा आज भी तो तुम विषयांत जगत के निमित्त होकर के ही कर्म करते हो ये लूट लाऊं ये बटोर लाऊ ये बना लू वो कर लू क्या हर जगह तुम निमित्त कर्म नहीं कर रहे पूछो अपने आप से वेद तो कहता है कि जब हर जगह निमित्त कर्म ही करते हो तो श्री हरि के निमित्त होकर कर्म क्यों नहीं करते कि तुम्हें अनंत की राह मिल जाए आवागमन से मुक्त हो जा कोई भी व्यक्ति किसी के निमित्त होकर के ही कर्म को करता है बिना निमित हुए आप में कौन है और कौन सा कर्म करता है तो जब बार बार दस दिशाओं में हर एक के निमित्त होकर के विषयों के क्रोध के लोभ के ना दस इंद्रियों को दस मुंह बना करके हम दशानन रावण प्रवृत्ति में भी करते तो निमित कर्म ही है तो चलो ना दसों को रखकर आज आत्मस्थ भाव से जिया जाए बाहर श्री हरि की सौगंध बन के जिये और कैसे जियेंगे अब बच्चे पूछेंगे तो उनको हम फिर लीला कथाओं में बताते हैं कि देखो इन कथाओं में भगवान ने स्वयं हमें निमित्त धर्म पढ़ाने के लिए श्री राम के रूप में महाविष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के सारी लीलाएं की हैं इन लीलाओं से ही निमित्त धर्म को पढ़ते हुए वेद में स्वधर्म को पढ़ो आत्मा को जानो गीता में भी भगवान ने कहा कि परा आना स्वधर्म में मरणम श्रेय स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है पर धर्मो भयावह परमाने इंद्रियों और इन इंद्रियों चित इन सचराचर को निमित्त होकर के जीना जीना भी भयंकर है इसमें गलत क्या है अब आपने समझ लिया कि जातों की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं स्व स्व का अर्थ आत्मा से है में आत्मा को ही धर्म मानकर आत्मा में ही अर्पित होकर वाह ही जगत में आत्मा का निमित्त होकर के जीना और मरना दोनों श्रेयस्कर हैं पराधर्म इंद्रियों के आधीन होकर विषांत जगत को निमित्त मानकर नाना भावों के निमित्त होकर के आसक्तियों के वशीभूत होकर के मरना तो क्या जीना भी भयानक है और क्या उस भयानकता को आप सब अनुभूत नहीं कर रहे जान नहीं रहे क्या यदि आप ईश्वर को निर्मित होकर के प्रभु हे राम हम आपको अर्पित हैं इस भाव से जिए होते तो एक आश्वासन तो था कि हम इसे कर रहे हैं तो पूजा और तप का आनंद बाहर निमित जगत में भी हमें मिलता फिर जो भी मिलता वो परम सुखद होता पर हम तो हर जगह विषयों के निमित्त नहीं जब हम मानते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हम भयभीत क्यों हैं हम चिंतित क्यों हैं हम डरे हुए क्यों हैं हम दूसरों का बुरा क्यों सोच रहे हैं क्या हमारे चाहने से होगा पत्ता उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता तो क्या हम किसी का अशुभ कर पाएंगे फिर भी मन में कड़वाहट है मन में जहर है क्यों है चलो उसके निमित्त बनकर जिया जाए आत्मा का संग लिया जाए जिसकी कारण एक एक क्षण मिल रहा है आओ उन जड़ों से जुड़ा जाए क्योंकि उन जड़ों के हटते ही जीव के लिए ये शरीर भी व्यर्थ हो जाता है फिर लोग उसे चिता पर उठा ले जाते हैं अथवा दफनाते हैं कहते हैं वो तो चला गया है तो इसलिए क्यों ना श्री हरि के निमित्त होकर जिया जाए उसी के लिए फिर हम गुरुकुल में बच्चों को उसी के लिए गुरुकुल में बच्चों को हम वेद का अमृत ज्ञान देते हैं गुरुविंद उनको हम अमृत ज्ञान देते हैं और उन्हें हम राह दिखाते हैं वही हम श्री राम की कथा में हैं आए कथा में प्रवेश करें गोविंद हरि हरिऊ नारायण हरि हमने भगवान राम की कथा में जाना कि वाहि जगत एक निमित्त जगत है एक कोष नहीं बनाया तो हमने बेटा बेटी कब बनाए गोविंद हरी हरे ओम नारायण हरि जब हमने एक शरीर का कोष नहीं बनाया तो हमने बेटा बेटी कब बनाए बना दसमोह बनाने वाला दशानंद रावण रावण को लगता है कि लंका उसी की है हमको भी लगता है ये सब कुछ हमारा है और फिर एक दिन अचानक लोग देखते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है हम चिता की लकड़ियों पर लंका से धो कर चल रहे हैं यही हम श्री राम की कथा में एक एक पात्र के साथ पूर्व के प्रवचन धारा प्रवास उसमें हम उसी कथा को ले रहे हैं जैसे गुरुकुल में छात्र लेते हैं अब हमारी कथा बीच महासमर में पहुंची है दशानन रावण अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है चारों ओर चील और कौवे गीत शवों को नोच रहे हैं और उनके बीच में खड़े हैं श्री राम रावण को जीत करने में का युद्ध को हमने राम रावण युद्ध को इतना महत्व नहीं दिया है एक और युद्ध लड़ा था राम ने वो युद्ध जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है लक्ष्मण और विभीषण जानकी जी को लेवाने लंका जा चुके हैं राम प्रवेश नहीं करेंगे उनका वनवास है वे किसी शहर में नगर में प्रवेश नहीं करेंगे राम के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है आज एक बहुत बड़ा युद्ध है और ये युद्ध है धर्म का ये युद्ध है संस्कृति का ये युद्ध है मर्यादा का ये सत्य का युद्ध है कि राघवेन्द्र सोचो तुम्हारा निर्णय क्या होगा क्या आज जानकी परित्यक्ता होगी वो उचित होगा अथवा तुम उसे अंगीकार करो और उसको उचित सम्मान दो धर्म की दृष्टि से सत्य क्या होगा एक भयंकर युद्ध है लोग लाज है समाज है मर्यादा है और जाने क्या क्या है शास्त्रियों के वचन है सब कुछ है परंतु आत्मा की सृष्टि के सत्य की, की रात क्या है तो ऋचा गूंजती है श्री राम के मन में अश्री ग्रमेंद्र ते की राम उदास वृषभ पति अश्री उत्पत्ति से रहित हुआ ग्राम विष उस विष का विनाश हुआ ते जो हे भोलेनाथ हे भूतभावन, तेरी जीवा पर आया क्षीर सागर मंथन के समय वो विष वो हलाहल जो सचराचर को नष्ट करने में समर्थ था तूने उस विष का पान किया प्रति त्वाम और उसके बदले में तुमने मोद मंगल आनंद, और आनंद सुख और प्रसन्नता सचराचर को दी विष का पान आप न करते हे महाशिव तो आज सचराचर में जीवन का नामो निशान नहीं होता अजोषाह वृषभ पतिम अजोषाह अजर अमर हुई नित्य कथा बनी तुम्हारी ये कहानी वृषभम पतिम हे वृषभ की तू हे बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले हे महाशिव तेरी ही कथा आज धर्म की कथा है कि आज भी तेरा ही स्वरूप वो प्रलय की अग्निया समाज के त्याज मन और विष को पुनः पान करती हैं वो अग्नियां और उन्हें जीवंत वनस्पतियों में पावन फलों में लौटा देती हैं तो धर्म पथित पावन कहलाता है आज राम ने निर्णय लिया है कि धर्म तो पतित पावन है किसी को दोष नहीं देना किसी को बुरा नहीं कहना यदि धर्म की राह पर हो तो धर्म तो पतन को पावन करता है ईश्वर की राह पर कोई किसी को दोष नहीं देता और ईश्वर की राह जाने वाले ईश्वर बनकर सबको अंगीकार करते हैं किसी को दूषित अथवा अपवित्र कदापि नहीं कहते निर्णय ले चुके हैं और ये निर्णय ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएगा क्योंकि जो धर्म को मर्यादा देगा वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त बेटे इतिहास में बहुत सारे राजा ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने धर्म पूर्वक राज किए जो जन जन भक्त और प्रजा भक्त रहे हैं ऐसे बहुत से राजा हैं जिन्होंने बहुत बहुत युद्ध जीते हैं और उनके नाम की ध्वजाएं सारे भूमंडल पर लह रही हैं फिर श्री राम ही क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए उस मर्यादा युद्ध को भी जानो रागवीन मौन पत्थर की शिला से खड़े हैं उन्होंने निर्णय ले लिया है उधर लक्ष्मण जी ने जानकी के चरणों में अपना सर रख दिया है जानकी भी पत्थर की शिला की तरह मौन स्थिर है उसे लगता है कि जिस क्षण के लिए वो निरंतर तड़पती रही है वो क्षण तो आ गया है लेकिन अब तो डूब जाने की बारी है जानकी तो उस महामानव का सामना कैसे करेगी जानकी को लगता है कि उनकी नाव को अब अंतिम रूप से डूबना है जानकी तू कैसे करेगी लोग तो नहीं जानते कि तू पवित्र और निष्पाप है समाज तो अपने ही ढंग से सबको देखता है जानकी अब तू राम के साथ अवध कैसे लौटेगी और हम जानते हैं कि जानकी हमारी बुद्धि है स्वयं जगत माता महालक्ष्मी लीलावतार धारण किए हमको हमारी सूरत बढ़ाने के लिए वो सूरत जो विषांत जगत में मन को दशानन बना के बसी बैठी है कथा मेरी है कथा धर्म की है कथा जनजन की है घटघट वासी है राम हर घट की कहानी है ये स्त्री अपने से अलग ही नहीं अपने भीतर भी पढ़ो अपने को पढ़ो कैसे कैसे हमने विषयों के वशीभूत होकर अपनी सूरत बेची विषांत जगत लंका बनाया अपने आप को ईर्षा है द्वेष है क्रोध है बदला है कपट है डंक मारने की दूसरों को मनोवृत्ति है क्या हमने कभी सोचा कि उसके बाद अगर प्रभु भी मिलेंगे तो क्या क्या संकोच रिसूरत अब तेरे सामने होंगे जानकी स्थिर बैठी है कि जानकी तू तो उसका सामना कैसे करेगी तेरा नाम लेके जब कोई उस महान कुल को कलंक लगाएंगे तो जानकी क्या तू सह पाएगी उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को तेरा नाम लेके कोई कलंक लगाएगा तो जानकी क्या तेरे से सहा जाएगा जानकी है कोई साधारण स्त्री नहीं है कि जो अपने कपट छिपाती फिरे तुम कैसे जान पाओगे अपने उस पवित्र सूरत को जिसे विषांत जगत में खुद बेच बैठे हो और ये कथा तुम्हारी है सुनाता मैं तुमको हूं खाली अखंड पाठ करने से क्षणिक पुण्य मिलेगा अमृत पाना है कथा में बैठ जाओ अमर हो जाओगे जानकी तू उस महामानव का सामना कैसे करेगी जानकी तू अब अवध कैसे लौटेगी तू निष्पाप है तू पवित्र है इसे संसार तो नहीं जानता और आज हम झूठ बोल के कहते हैं हमसे बस झूठ ही नहीं बोला जाता क्या बात है आज हम हर राक्षसी मनोवृत्ति का तो को तो समेटना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाहर हमारा सम्मान जानकी जैसा हो कहा चले गए हम लोग अपनी जड़ों से इतनी दूर जान की कैसे सामना करेगी मौन पत्थर की शिला लक्ष्मण जी ने विनम्रता से झुके खड़े हैं लंकाधिपति विभीषण सर झुकाये हुए कि मां चले आप राघवेंद्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे लंका में सब कुछ अस्त व्यस्त है टूटे साच टूटे नूपड़ सब कुछ खंडित हो चुका है करुण क्रंदन है चारों ओर हाहाकार है जानकी उठ के चलती है त्रिजटा ने सबने उनसे बहुत बहुत क्षमा चाही है वो सुन के भी सुन नहीं रही है जानकी को लगता है कि वो अपनी अंतिम यात्रा पर है बाद में जब किताबें जोड़ जोड़ के आप लोगों ने रामायण वगैरह बनाई तो आप इस भाव की गहराई जान नहीं पाए तो उल्टा सीधा जिसके जो मुंह में आया जो आया उन्होंने लिख दिया यहाँ तक कि हमें तुलसी के रामायण भी नहीं मिली थी हमने 200 किताबें इकट्ठी करी थी घरों से और गीता प्रश्न गोरखपुर में उन्हीं से फिर तुलसी कृतमानस बनाई गई मानस में भी ये कथा ऐसे नहीं है जैसे बाद में ऊपर उपन्या ड्रामो में हम करने लगे ना उसी को बिल्कुल अक्षरशा ज्यो का त्यो दे रहा हूं आपको गुरुकुल से सीधे चल रहे हैं चलती है जानकी सबने बहुत बहुत कुछ कहा है लेकिन वो सुन कर रही बाल की चलती है जानकी के सामने मिलन के वो क्षण है जब प्रथम मिलन हुआ था पुष्प वाटिका में फिर राघवेंद्र के साथ बिताया है एक एक क्षण उसके नेत्रों में चमकता है और फिर एक बड़ा विशाल शून्य फिर उसमें आग जाता है और उस शून्य से ग्रसित जानकी पूछ रही है कि जानकी तू उस महामानव का सामना कैसे करेगी इस भाव को उभारो तो कथा समझ में आएगी उसे नहीं पता कि कब वो लंका से बाहर हुई है किलों से और कब वो युद्ध के क्षेत्र में आ पहुंची है अचानक उसको कानों में एक वो आवाज गूंजती हुई आती है जिसके लिए वो प्रतीक्षण तड़प रही है जान के बाहर आओ चौक पड़ी है ये तो राघवेंद्र की वाणी है बाहर पालकी से निकलने को ही तो लड़खड़ा गई राघवेंद्र ने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया तो छिड़छड़ कर पीछे चली गई राघवेन्द्र ने कहा जानकी ये तुम क्या कर रही हो हम लोग शीघ्र अवध लौट के जा रहे हैं जानकी ने कहा नहीं देख जानकी अब लौट अवध नहीं जाएगी आप उसका स्पर्श भी न करें जिसे उस असुर ने बहां से पकड़ के खींचाओ वो आपके स्पर्श के योग्य नहीं है तो राघवेंद्र कहते हैं कि जानकी वो असुर तुम्हारा स्पर्श पाकर पवित्र हो गया होगा जानकी तुम सदा पवित्र और निष्पाप हो और तुम्हें मेरे साथ लौट कर जाना है तो जानकी ने कहा नारायण आप प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा कह रहे राघवींद उस असुर को दंड देना आपका धर्म था वो आपने दिया परंतु जान की आपके साथ अवध नहीं लौटेगी वो अवध कुल तिलक के साथ एक कलंक का बनके तो नहीं जाएगी राघवेन्द्र अवध के लोग तो नहीं जानते हैं कि जानकी निष्पाप है तो उधार की सांसे भीख में मिले क्षण लेकर जानकी भी कैसे जी पाएगी वो कोई भिखारीन है क्या और आज आप भिखमंगों से बदतर जीते हो और स्वांग भरते हो देवता बनने के सिखा नहीं राघवेंद ये उठती हुई लपटें लपटते जलती हुई अग्निया ही अब जानकी की राह है नारायण भगवान कहते हैं जानकी क्या तुमने मुझे और लक्ष्मण को अभी तक क्षमा नहीं किया क्या हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए कहा राघवेंद्र यही तो आपकी महानता है मैंने ही आपको हरण के पीछे लोभ के वशीभूत होकर भेजा लोभी हम थे भटक हमारी सूरत गई पूजा भी करते हैं तो लाटरी निकाल देना लोभ के लिए पूजा है लोभ के लिए भक्ति है और एक सोने के हिरण का लोभ जानकी का था कथा यही तो थी सोने का हिरण तो नहीं सोने की बड़ी भारी लंका थी लेकिन राम नहीं थे आज हमारे जीवन में भी श्री राम कहां है कहा राघवेन्द आप मोहबश ऐसा कह रहे हैं मैंने ही आपको हरण के पीछे भेजा आप दोषी कहां हैं मैंने ही पुत्र समान लक्ष्मण को अपशब्द कहे और उसे धिक्कार कर भेजा फिर भी आप दोनों कितने महान हैं कि स्वयं को दोषी मानते हैं राघवेंद आप तो किसी को दोष भी नहीं दे सकते प्रभु जानकी अब नहीं लौट पाएगी जानकी को अपुना इन्हीं अग्नियों में प्रवेश करना होगा तो ने कहा जानकी मैं प्रेम के वशीभूत नहीं मैं धर्म के हित में तुमसे कह रहा हूं कि तुम अग्नि में प्रवेश मत करो तुम अवध मेरे साथ चलो जानकी जो तुम कर रही हो वो धर्म की राह नहीं है क्योंकि आज यदि तुमने लप्टों में प्रवेश किया तो कल ये राह बन जाएगी और न जाने कितनी निष्पाप देवियों को समाज लपटो में झोंक देगा ये चलन हो जाएगा एक असुर के द्वारा बलात् आपहित की हुई नारी के प्रति हमें संवेदनहीन होकर उसे कलंकित कहना चाहिए अथवा ईश्वर बन के उसे अंगीकार करना चाहिए मैं धर्म की मर्यादा के हित में कर रहा हूं जानकी वापस चलो जानकी ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी राझ में साहस नहीं है जब अवध के लोग मन में संदेह लिए मुझे देखेंगे वे भले कुछ न कहेंगे लेकिन जानकी तो अपने भीतर ही भीतर खुट के मर जाएगी उस मृत्यु से यहां अग्नियों का वरण करना कहीं भला है क्या आपको मेरी कथा समझ में आ रही है जानकी भलात अग्नियों की ओर बढ़ती हैं, राग रोकते रह जाते हैं लक्ष्मण और विभीषण भी रोक रहे हैं लेकिन भी नहीं मानते हैं। तो जैसे ही वो ज्वालाओं में प्रवेश करती हैं, स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं और वो कहते हैं जानकी हे निष्पात तपस्विनी मेरी अग्निया अब तुझे कभी न जलाएंगी तो कभी जलाई न जाएगी तू तो पवित्र है और सदा पवित्र रहेगी और तब वो कहते हैं राघवेन्द हे श्री राम तुम्हारी ये मर्यादा तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध करेगी और जानकी तुम निष्पाप हो पवित्र हो निष्कलंक हो तुम राम के साथ अवध को जाओ और अग्नि देव अदृश्य हो जाते हैं अंतर ध्यान हो जाते हैं लोप हो जाते हैं राघवींद कहते हैं जानकी अब तो अग्नि देव ने भी मेरी मर्यादा पर मोहर लगाई है जानकी वापस चलो तो जानकी कहती है कि राघवेन मैं अब भी साहस नहीं कर पा रही मैं बहुत भयभीत हूं लौटने के नाम से ही मेरा रोम रोम कांप उठता है खाक लेकिन जानकी अब तो तुम्हें अग्निया भी नहीं चलाएंगे अब चलो तो कहती है राघवेन यदि आप नग्नियों के सममुख एक संकल्प ले लो तो मैं आपके साथ चल सकती हूं का क्या का कि, कि किसी यदि मेरे नाम को मेरे चरित्र को लेकर कभी भी किसी ने रघुकुल पर कलंक उछाला तो हे राम आप तत्ण मेरा परित्याग करेंगे कथा मूल इस प्रकार है गुरोविंद राम ने बनवास नहीं दिया था यह तो जानकी ने संकल्प लिया था कहा जब कभी किसी ने मेरे चरित्र पर संदेह उछाला और आपकी मर्यादा को स्वीकार किया तो राघवेंद आप मोह नहीं करेंगे आप तत्ण मेरा परित्याग करेंगे राघवेंद्र ने कहा जानकी तुम कहती हो तो मैं ये संकल्प लेता हूं लेकिन मैं एक संकल्प इसके साथ और लूंगा कि यदि अयोध्या में किसी एक व्यक्ति ने भी मेरी इस मर्यादा को नहीं स्वीकारा तो जानकी तुम तो बनवासी होगी राम भी सरयू में प्रवेश करेगा अवध में एक सांस भी तो फिर लेना नहीं जाएगा और राघवेन्द्र ने दोनों संकल्प लिए हैं और इस प्रकार राघवेन्द्र श्री राम लक्ष्मण हनुमान सभी के साथ पुष्पक विमान पर विभीषण जी के साथ अवध को लौट चले हैं क्योंकि देर हो गई तो भरत आत्मदाह कर लेंगे ये मेरी कहानी है हम सबकी कथा है आज जो तुम पाप पर पाप किए जाते हो और उस दंभ के साथ जीते हो अरे कौन जानता है भूल जाते हो कि जब अग्नियों के बाद आत्मा का सन्मुख होगा तो क्या तुम लज्जित नहीं होगे अपने उस झूठ कपट पाप के लिए उस सड़ी हुई जिंदगी के लिए जो तुम जीते रहे और दूसरों को धोखा देते रहे हो क्या तुम सामना कर पाओगे वो पीड़ाएं जो तुमने सचराचर को दी हैं, उन सारे क्षणों का हिसाब तुम्हारे सामने होगा क्या तुम अपने पापों को झेल पाओगे अरे एक बार अंतर्मुखी होगी इतने कुंठित तो मत बनो भीतर झाक के पूछो तो अपने आप से हर दिन हर रात पाप दर पाप जानकी ने तो कोई भाग भी नहीं किया है तब भी उसे इतने संकोच है हमारा क्या होगा और मत भूलो कि ये लीला कथा है यहां तो जो रावण और कुंभकरण है वो भी जय और विजय हैं भगवान के पार्षद हैं मां के पुत्र हैं वो खाली नाटक कर रहे हैं पर जरा अपनी जिंदगी में झाको झाको वैकुंठ के सपने देखते हो कैसे सामना करोगे उसका फिर तो कोई झूठ कपट नहीं होगा सब कुछ आमने सामने होगा और उस समय क्या तुम अपनी ही अंतरात्मा का सामना कर पाओगे बोलो सोचो विचार करो अपने से पूछो तुम अंधा दूसरों को नहीं बना रहे हो एक बहुत बड़ी जन्म दर जन्म की अंधन अंधता उड़ने जा रहे हो अंध योनियों में भटकने जा रहे हो राम कथा पी जाती है जी जाती है रोम रोम में बसाई जाती है यह अखंड पाठों में नहीं होती है पूछो अपने से कि जब कोई पर्दा नहीं होगा सब कुछ आर पार साफ साफ होगा अरे तो तुम अपनी आत्मा का सम्म राम के सामने कैसे खड़े हो पाओगे क्या अवस्था होगी तुम्हारी आओ कि अभी से प्रायश्चित कर डाले, आओ कि आज सुगंध ले डाले। कि अब तो केवल श्री हरि के निमित्त बन के ही जिएंगे। ईश्वर के सामने मेरे इतने बड़े संकोच खड़े हो कि जब मैं जानूं वो है अंतरया में और फिर भी वो मेरे झूठ कपट सुन के अगर मौन खड़ा है तो और अधिक खाओ तो न दिए जाएं, आओ के धुल जाएं, आओ के पवित्र हो जाएं, आओ कैसे गलत रास्तों को छोड़ दिया जाए और निमित्त धर्म ही धर्म की राह है रामलीला के पात्रों की तरह जीना है मुझे माता तुम मैं तब कहलाऊ जब मुझे एक कोष बनाना आया बेटा बेटी कब बनाए थे झूठ जीते हैं अंधता जीते हैं एक वो युग भी था पुरखे थे तुम्हारे लड़का हुआ है तो वो दंब से फूलते नहीं थे कि बेटा हुआ है आज तो आप जमीन पे पांव नहीं रखते बेटी हुई तो धरती में धस जाते ये मूर्खताएं क्यों करते हो क्योंकि तुम्हारे घर कुछ नहीं हुआ है दाता ने दिया है वो तो दाता ने दिया है तुम्हें। अगर असत्य झूठ और कपट जियोगे तो मेरा मेरा गाओगे और सत्य जियोगे तो भगवान ने हमें सम्मान दिया है इस संतान का माता पिता कहलाने का सौभाग्य दिया है तो आओ इसे पूरे धर्म के साथ दिया जाए इस बेटे को दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला लोभी कपटी घूसखोर रावण नहीं आओ इसे श्री राम बनाया जाए राम की सौगंध है जिएंगे राम आज बेटी के लिए भी दामाद वो चाहते हो कि भले तनख्वाह थोड़ी हो ऊपर की ज्यादा है कमाई हो कपटी दुराचारी ब्रश दामाद चाहते हो और फिर सोचते हो कि बेटी भी सुखी रहेगी आज तुम्हारे घरों में आग क्यों लगी है क्योंकि तुमने निमित्त धर्म जो छोड़ दिए और सबको पता है कि सबको जाना है एक ना एक दिन मौत पीछा कर रही है तो आओ कि आज तो सुधर जाए हा हम एक एक प्रसंग राम कथा का धारा प्रभाव गुरुकुल की ही धारा में लेते चलेंगे सोचो कि उन बच्चों के मन पर कितना प्रभाव पड़ा हुआ कि मैं ही जब अपनी आत्मा का सामना न कर पाऊंगा मेरे ही कलुष जब मेरे सामने खड़े हो जानकी तो निष्पाप है मेरी तो भूले कैसे सामना करेंगे श्री राम का अपने ही अंतरात्मा का सामना हम पे कर पाएगा कौन क्या हम कर पाएंगे और आज किस दंग से